राजकुमा स्री राम का मुख पूर्ण चंद्रमा की शमान मनोहर है वे जितेंद्रिये हैं और उनका यस महान है उन महा बाहु स्री राम से ही द्रणता पूर्वक मेरा मन लगा हुआ है पापी निसाचर तू सिहार है और मैं सिहनी हूँ मैं तेरे लिए सर्वता दुरलव हू क्या तू यहां मुझे प्राप्त करने की इच्छा रखता है अरे जैसे सूर्य की प्रभा पर कोई हाथ नहीं लगा सकता उसी प्रकार तू मुझे छू नहीं सकता अरे अभागे राक्षस तेरा इतना साहस तू श्री रघुनाथ जी की प्यारी पत्नी का अपहरण करना चाहता है निश्चय ही तुझे बहुत से सोने के वृक्ष दिखाई देने लगे हैं अब तू मौत के निकट जा पहुंचा है तो श्री राम की प्यारी पत्नी को हस्तगत करना चाहता है जान पड़ता है अत्यंत वेगशाली मृगबेरी भूके सिंह और विषधर सर्प के मुख से उनके दांत तोड़ लेना चाहता है पर्वत श्रेष्ठ मदरांचल को हाथ से उठाकर ले जाने की इच्छा करता है कालकूट विष को पीकर कुशल पूर्वक लौट जाने की अभिलाषा रखता है तथा आंखों से सुई में पहुंचता और छुरे को जीव से चाटता है क्या तू अपने गले में पत्थर बांधकर समुद्र को पार करना चाहता है सूर्य और चंद्रमा दोनों को अपने दोनों हाथों से हर लाने की इच्छा रखता है जो श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी पर बलात्कार करने को उतारू हुआ है यदि तू कल्याणमय आचार का पालन करने वाली श्री राम की भार्या का अपहरण करना चाहता है तो अवस ही जलती हुई आग को देखकर भी तू उसे कपड़े में बांद कर ले जाने की इच्छा करता है। अरे तू श्री राम की भार्या को जो सर्वथा उन्हीं के योग्य है हस्तगत करना चाहता है तो निश्चय ही लोहमय मुख वाले शूलों की नोक पर चलने की अवलासा करता है वन में रहने वाले सिंह और सियार में समुद्र और छोटी नदी में तथा अमृत और कांजी में जो अंतर है वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम में और तुझ में है सोने और शीशे में चंदन मिश्रित जल और कीचड़ में तथा वन में रहने वाले हाथी और बिलाव में जो अंतर है वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम और तुझ में है गरुण और कौए में मोर और जलकाक में तथा वनवासी हंस और गीद में जो अंतर है वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम और तुझ में है जिस समय सहस्र नेत्रधारी इंद्र के समान प्रभावशाली श्री रामचंद्र जी हाथ में धनुष और बाण लेकर खड़े हो जाएंगे उस समय तू मेरा अपहरण करके भी मुझे पहचान ही सकेगा ठीक उसी तरह जैसे मक्खी घी पीकर उसे पहचान नहीं सकती श्री सीता के मन में कोई दुर्भाव नहीं था तो भी उस राक्षस से यह अत्यंत दुखजनक बात कहकर श्री सीता रोष से कांपने लगी शरीर के कंपन से कृशांगी सीता हवा से हिलाई गई कदली के समान व्यथित होठ ही श्री सीता को कांपती देख मौत के समान प्रभाव रखने वाला रावण उनके मन में भय उत्पन्न करने के लिए अपने कुल बल नाम और कर्म का परिचय देने लगा श्री सीता के ऐसा कहने पर रावण रोष में भर गया और ललाट में भौंहें टेढ़ी करके वह वा कठोर वाणी में बोला सुंदरी मैं कुवीर का सौतेला भाई परम प्रतापी दशकग्रीव रावण हूं तुम्हारा भला हो जैसे प्रजा मौत के भय से सदा डरती रहती है उसी प्रकार देवता गंधर्व पिशाच पक्षी नाग सदा जिससे भयभीत होकर भागते हैं जिसने किसी कारणवश अपने सौतेले भाई कुवीर के साथ द्वंद युद्ध किया और क्रोध पूर्वक पराक्रम करके रणभूमि में उन्हें परास्त कर दिया था वही रावण मैं हूं मेरे ही भाई से पीड़ित हो नरवाहन कुवेर ने अपनी समृद्ध सालिनीपुरी लंका का परित्याग करके इस समय पर्वत सृष्टि कैलाश की शरण ली है भद्र उनका सुप्रसिद्ध पुष्पक नामक सुंदर विमान जो इच्छा के अनुसार चलने वाला है मैंने पराक्रम से जीत लिया है और उसी विमान के द्वारा मैं आकाश में विचर्ता हूं मिथलेश कुमारी जब मुझे रोज चढ़ता है उस समय इंद्र आदि देवता मेरा मुंह देखकर ही भय से थर्रा उठते हैं और इधर-उधर भाग जाते हैं जहां मैं खड़ा होता हूं वहां हवा डरकर धीरे-धीरे चलने लगती है मेरे भय से आकाश में प्रचंड किरणों वाला सूर्य भी चंद्रमा की समान शीतल हो जाता है जिस स्थान में ठहरता हूं या भ्रमण करता हूं वहां वृक्षों के पत्ते तक नहीं हिलते और नदियों का पानी स्थिर हो जाता है समुद्र के उस पार लंका नामक मेरी सुंदर पुरी है जो इंद्र की अमरावती के समान मनोहर तथा घोर राक्षसों से भरी हुई है उसके चारों ओर बनी हुई सफेद चाहरदीवारी उस पुरी की शोभा बढ़ाती है लंकापुरी के महलों के दालान फर्श आदि सोने के बने हैं और उसके बाहरी दरवाजे बेधूरमय हैं वह पुरी बहुत ही रमणीय है हाथी घोड़े और रथों से वहां की सड़कें भरी रहती हैं भारत भारत के वाद्यओं की ध्वनि गूंजा करती है सब प्रकार के मनोवांछित फल देने वाले वृक्षों से लंकापुरी व्याप्त है नाना प्रकार के उद्यान उसकी शोभा बढ़ाते हैं राजकुमारी शीते तुम मेरे साथ उस पुरी में चलकर निवास करो मनस्वनी वहां रहकर तुम मानवी स्त्रियों को भूल जाओगी सुंदरी लंका में दिव्य और मानुष भोगों का अनुभव करती हुई तुम उस मनुष्य श्री राम का कभी स्मरण नहीं करोगी जिसकी आयु अब समाप्त हो चली है विशाल लोचने राजा दशरथ ने अपने प्यारे पुत्र को राज्य पर बिठाकर जिस अल्प पराक्रमी ज्येष्ठ पुत्र को वन में भेज दिया उस राज्य वृष्ट बुद्धिहीन एवं तपस्या में लगे हुए तापस श्रीराम को लेकर क्या करोगी यह राक्षसों का स्वामी स्वयं तुम्हारे द्वार पर आया है तुम इसकी रक्षा करो इसे मन से चाहो यह कामदेव के बाणों से पीड़ित है इसे ठुकराना तुम्हारे लिए उचित नहीं है धीरो मुझे ठुकराकर तुम उसी तरह पश्चाताप करोगी जैसे पूर्वरा को लात मारकर उर्वशी पछताई थी सुंदरी युद्ध में मनुष्य जाति या राम मेरी एक अंगुली के बराबर भी नहीं है तुम्हारे भाग्य में आ गया हूं मुझे स्वीकार करो रावड़ के ऐसा कहने पर विदेह कुमारी श्री सीता के नेत्र क्रोध से लाल हो गए उन्होंने उस एकांत स्थान में राक्षस राज रावण से कठोर वाणी में कहा अरे भगवान कुबेर तो संपूर्ण देवताओं की वंदनी है तू उन्हें अपना भाई बताकर ऐसा पाप कर्म कैसे करना चाहता है रावण जिनका तुझ जैसा क्रूर दुर्बुद्धि और अचेद्य इंद्रिय राजा है वे सब राक्षस अवश्य नष्ट हो जाएंगे इंद्र की पत्नी सची का अपहरण करके संभव है कोई जीवित रह जाए किंतु राम पत्नी मुझ सीता का हरण करके कोई कुशल से नहीं रह सकता राक्षस वज्रधारी इंद्र की अनुपम रूपवती भार्या सची का तिरस्कार करके संभव है कोई उसके बाद भी चिरकाल तक जीवित रह जाए परंतु मेरी जैसी स्त्री का अपमान करके तू अमृत पी ले तो भी तुझे जीते जी छुटकारा नहीं मिल सकता